आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट फोर तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोताओं को पता ही है कि तरंग इस कार्यक्रम में हम लोग विद्यार्थियों के गीतों को सुनते हैं और उनके प्रतिभा को जानने की कोशिश करते हैं तो आप सभी की तरफ से आज के इस विशेष कार्यक्रम तरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ सेंट इसलम के बच्चे जुड़ रहे हैं जो आठवीं नौवीं और दसवीं कक्षा में पढ़ते हैं वो सारे बच्चे अपने हुनर गीतों के माध्यम से हमारे बीच में सुनाने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से सेंट अस्लम के हमारे टीचर्स हैं रेखा मैडम हैं देवेंद्र सर जी हैं और फादर जी ने बहुत ही अच्छी तरह से आप सभी को एक प्लेटफॉर्म यानी एक मंच दिया है जहां पर आप अपनी आवाज़ को रेडियो तक पहुंचा सकते हैं रेडियो के माध्यम से लोग आपको सुनेंगे तो ये बहुत ही अच्छा एक मंच है तरंग जहां पर हम अपनी ऊनर को दिखा सकते हैं अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं तो आइए इस तरंग कार्यक्रम में सेंट इसलम के बच्चे हैं वो भाग लेने जा रहे हैं कॉम्पिटिशन में सिंगिंग कॉम्पिटिशन में स्टूडेंट सिंगिंग कॉम्पिटिशन में रेडियो मधुवन की ओर से सेंट अस्लम के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है तरंग इस कार्यक्रम में नमस्कार चलिए कार्यक्रम के शुरुआत करते हैं आगाज करते हैं और हमारे साथ अभी देवेंद्र जी हैं जो यहाँ के म्यूजिक टीचर हैं, संगीत सिखाते हैं बच्चों को रेखा मैडम है यहाँ पर वो भी अच्छे संगीत के ज्ञाता है और बहुत ही अच्छे गीत आपने उनको रेडियो मधुबन में भी सुना है तो आज उनके ही स्कूल में उनके ही बच्चों का तरंग सिंगिंग कॉम्पिटिशन होने जा रहा है तो मैं चाहूँगा कि रेखा जी अपने अनुभव को हमारे साथ सजा करे दो शब्द जरूर बोले इस कार्यक्रम के शुरुआत में सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार मैं सेंट एंथलम स्कूल से रेखा मैम बोल रही हूँ हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे ऐसे टैलेंट हैं जिनको गार्डियंस की ज़रूरत है और रमेश भाई मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे स्कूल में आके बच्चों को मोटिवेटिड कर रहे हैं और हमारे बच्चों को मार्गदर्शन कर रहे हैं और उनका सिंगिंग का प्रोग्राम ले सिंगिंग का कंपटीशन लेके उनको अच्छे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं इसलिए आप सभी बच्चों का और सभी आ, आप सुनने वाले।, वाले आप गाना सुनेंगे और आप खुद ही तय करेंगे कि हमारे स्कूल के बच्चे कितने टैलेंटेड हैं और रमेश भाई की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं और एक सभी सभी मधुवन टीम को धन्यवाद है ओके okay, रेखा मैम बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया थैंक यू सो मच नमस्कार आप सुन रहे एफएम चलिए तरंग इस कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है और रेखा मैडम ने शुभकामनाएं भी दी और बधाई भी दी बच्चों के लिए और उनके टैलेंट को हम देखेंगे बच्चों का तो सबसे पहले एट बी का मैंक हमारे बीच में आएगा मैंक मैंक हमारे बीच में है जो सबसे पहला परफॉर्म करने जा रहा है तरंग इस कार्यक्रम में तो आइये मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है कैसा फील कर रहे हैं आप बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं कौन सा गीत हमें सुनाने वाले आज बदलापुर का जीना जीना अच्छा, शुरू कीजिए दहली मेरी जिंदगी लिख दे मेरे हमदम हाँ का मैंने जीना जीना कैसे जीना यू सीखा मैंने जीना मेरे हमदम हाँ का मैंने जीना जीना कैसे जीना हाँ सीखा कभी जीना मेरे हमदम सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है तुझ मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदमी को मेरी आधे आधे पूरे हम तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम हा सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना ये सीखा गि जीना मेरे हमदम ओके okay. मैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर पर तरंग इस कार्यक्रम को और सेंट असलम के 8वीं, 9वीं और 10वीं के बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं और हम उनको सुन रहे हैं दूसरा विद्यार्थी हमारे बीच में आएगा जतिन। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर तरंग इस कार्यक्रम को बच्चों का सिंगिंग कंपटीशन आप सुन रहे हैं और सेंट के बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं और अपनी अपनी प्रतिभा को गीतों के माध्यम से हम सभी को सुना रहे हैं और मैं चाहूंगा जो भी गीत आपको अच्छे लगते हो जिसकी भी आवाज आपको अच्छी लगती हो उसका नाम लिख मैसेज भी कर सकते हैं चौरानबे इस नंबर पर जतीन स्वागत है आपका धन्यवाद और कौन सा गीत सुनाने वाले है ये कौन सा है जी नारे उड़ा गुलाल माई तेरी चू निया जीना जीना जी न जी नारे उड़ा गुलाल मही तरी जूनारियाहराय रंग तेरी जीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई रंग तेरी जीत का रंग तेरी प्रीत का माही तेरी चू नारिया लहराय जब जब मुझ पे उठा सवाल माही तेरी चू नारिया लहराए तेरी चू न रिया लहराए खुद से हारा नहीं मैं जग से हारा हूँ एक दिन ले एक दिन चमकूंगा लेके तेरा सितारा हुमा माहिरे माहिरे मुझसे रूटी मेरी परछाई जीना जीना जी रे उड़ा गुलाल महीं तेरी चू न ओके okay, जतिन बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो मोदन नाइनटी पॉइंट पर तरंग इस कार्यक्रम को इसके बाद सोनू आ रहा है नमस्कार आप सुन रहे 90.4 एफएम तरंग इस कार्यक्रम में बी के सेंट एसलम के बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं और हम उनको सुन रहे हैं सुन मेरे हम सफर क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांस चलती जिधर रहूंगा बस वहीं उम्र भर रहूंगा बस वहीं उम्र भर हा कितनी हसी है मुलाकातें हैं उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं बातों में तेरी जो खो जाते हैं ना नाहू नाहश में मैं कभी बाहों में है तेरी जिंदगी है सुन मेरे हम सफर क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांस चलती जिधर रहूंगा रहूंगा बस बस वही वही उम्र उम्र भर उम्र भर हाय कितनी मुलाकातें हैं उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं बातों में तेरी जोखो जाते हैं ना नाह नह होश में मैं कभी बाहों में है ज़िंदगी है। ओके सोनू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज़ लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी आप हैं रेडियो मत वन नाइन्टी पर तरंग इस कार्यक्रम को आइए अगला कैंडिडेट हमारे बीच में आ रहा है ध्रुव ध्रुव स्वागत है आपका तरंग इस कार्यक्रम में नमस्कार मेरा नाम है ध्रुव बता जिया तेरे प्यार में बस दाजिया तू लौट आ यू न सता ये दिल तुझे खुल दा सका रोया भी तेरे स्क में हसदावी तेरे ईश्क में एक बारी मुझे तू भी प्यार कर एक बारी मुझे तू भी याद कर एहसास तुझे भी मेरे प्यार का होगा इंतज़ार तुझे भी तेरे यार का होगा पास मेरे भी तुम आओगे साथ मेरा भी तुम निभाओगे आस यही लेकर मैं आज जी रहा तेरे प्यार को बार बार में खत्म लिख रहा तेरे इश्क में बता दिया तेरे प्यार में बस दाजिया ओके इधर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन 90.4 फोर एफ एम पर तरंग कार्यक्रम को आइए आगे, आगे बढ़ते हैं एट्थ बी में सेंट स्कूल में पढ़ती हैं। नमस्कार बहुत, बहुत स्वागत है आपका नाम बताइए तंजिला तंजिला हमारे बीच में है और कौन सा गीत आप सुनाने वाला कल थे से तुमसे मिले ऐसा हुआ जैसे अब तू बता जो चाहे तेरी पनाए जब तक है जीना चाहेंगे ओ तेरे होके रहेंगे ओ दिल जिद पेड़ा है ओ तेरे होके रहेंगे ओ तेरा शौक चढ़ा है ओ आंखों में सपनों को रख ले मेरे इनको ना जग तोड़ दे फिर मेरे किस्मत को ऐसा हो तू वैसा ही तू मोड़ दे तू ही तो है आसरा चाहत का तू है सला जीते जी ना जी सके कहीं अब जो तू ना मिला तेरी बाहों गे बड़ा महफूज लगे हैं बड़ी बेखौफ जगह है ये ओ इनमें ही रहना चाहे तेरी पना जब तक है जीना चाहेंगे ओ, ओ, ओ ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुनाए हैं रेडियो माधवन 90.4 पॉइंट फोर बी की तानजिया हमारे बीच में आई और बहुत ही अच्छा गीत हम सभी को सुनाया है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं कशिश हमारे बीच में आ रही कशिश माई नेम इज़ कशिश आई एम स्टडिंग इन 8th क्लास ओके okay. uh, कौन सा गीत सुनाने वाले हैं एक गलती okay. हाँ हो गई गलती मुझसे मैं जानता हूँ पर भी तुझे मैं अपनी जान मानता एक आखिरी मौका दे मुझे आज भी मैं तुझे अपनी जान मानता जान मानता सिर्फ सासे ही तो बाकी है जब तेरी याद आती है याद में तेरी साथ ये भी छोड़ जाती है गलती तो सबसे होती है गलती मुझसे भी हो गई, अब माफ़ भी कर दे मुझे क्यों दूर इतना हो गई एक गलती के लिए क्यों साथ छोड़ गई तू तो क्यों मुंह मोड़ गई तू तो क्यों मेरी शान सा निशान छोड़ गई हाँ हो गई गलती मुझसे मैं जानता हूँ हाँ हो गई गलती मुझसे मैं जानता हूँ पर अब भी तुझे मैं अपनी जान मानता हूँ ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद कशिश आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम को सेंट असलम के विद्यार्थी हमारे बीच में आ रहे हैं अपने अपने गाने का हुनर हमारे बीच में हमको सुना रहे हैं और मैं चाहूंगा कि जिस भी बच्चे की आवाज अच्छी लगती हो तो जरूर चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे उस बच्चे का नाम लिख के मैसेज कर दे आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट पर तरंग कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार बहुत ही अच्छा लग रहा है तरंग इस कार्यक्रम में और सेंट एस्लम स्कूल के प्रिंसिपल फादर साहब हमारे बीच में आए हुए हैं बहुत ही अच्छा बच्चों के उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमेशा इस तरह के इवेंट्स करते रहते हैं कल्चरल एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं तो इस सिंगिंग कंपटीशन का मैंने जब बात किया तो सर ने कहा कि ज़रूर कराइए हमारे बच्चों को भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और रेडियो पे उनकी वॉइस जाएगी तो हमें बहुत खुशी होगा तो आइए उनकी खुशी को उनके शब्दों से जानते हैं फादर को मधुबन रेडियो को आभारी रहता हम क्योंकि ये तो बहुत अच्छा कार्यक्रम उन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे और ये बच्चों को बच्चों का जो भावना और उनका जो टैलेंट्स इनबोन टैलेंट्स सिंगिंग काफ़ी सारे बच्चे बहुत अच्छी तरह सिंगिंग करते उनका जो इनबोन टैलेंट्स बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है इसके लिए बहुत धन्यवाद और आगे बहुत सारे कार्यक्रम भी करते रहे धन्यवाद ओके थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और मैं साथ सेवंथ बी का एक बच्चा आया हुआ है ज्ञान ज्ञानेश्वर आपका स्वागत है मेरा नाम ज्ञानेश्वर सिंह राघव है मैं कक्षा सातवीं का विद्यार्थी हूं। मेरे गाने का नाम है मेरा मुल्क मेरा देश hmm.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 वतन जाने मन जाने मन जाने मन वतन जाने मन जाने मन जाने मन अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे कोना कोना अपने देश का सजाएंगे जश्न होगा जिंदगी का होंगे सब मगन होंगे सब मगन ला ला ला ला ला इसके बाद इतने सारे हैं मेरा तन मेरा मन ऐ वतन ए वतन ऐ वतन, वतन जाने मन जाने मन जाने मन धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया ज्ञानेश्वर बहुत ही प्यारा प्यारदेश भक्ति गीत आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को आपकी आवाज़ पसंद आ रही होगी आप सुन रहे हैं रेडियो मोदी 90.4 फोर पर तरंग इस कार्यक्रम को सुनते रहो मस्कराते रहो तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का एवं सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी जानते हैं कि तरंग इस कार्यक्रम में आवाज़ सेंट एसलम के विद्यार्थियों की आप सुन रहे हैं तो अभी नाइन्थ स्टैंडर्ड के बच्चे हमारे बीच में आएंगे मेरा नाम राहुल है और मैं नाइन्थ क्लास में सेंट एंसलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ मैं रिक, मैं रिक्को में रहता हूँ राहुल अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का जुबा पे सुद रखना दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा उजेड़ा सितारा तेरे नाम किया चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे आ मेरे आ, आ बे लिया हो पिया ओके राहुल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अब इसके बाद आएगा सैनिल सैनिल आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 एफएम पर कंपटीशन को और बच्चे एक के बाद हमारे बीच में एक आ रहे हैं अपनी अपनी आवाज़ के जरिए हम तक पहुंच रहे हैं तो सैनिल अपने बारे में थोड़ा सा बताइए मेरा नाम सैनिल है और मैं नाइन्थ क्लास में पढ़ता हूँ और मैं, मैं सॉन्ग का नाम चंदा मेरे यहाँ अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का सुबह पे स्वाद रखना दिल के संग को मैं मेरे अच्छे काम रखना चिट्टी तारों में भी मेरा तुसाम रखना अंधेरा तेरा मैंने ले लिया तेरा चला सितारा तेरे तेरा चंदा चंदा मेरे आ मेरे आ या मेरे आ आ मेरे ये आलिया ओपिया थैंक यू थैंक यू यूल आप सुन रहे हैं रेडियो नाइन 90.4 एफएम Abi Swamil Khanna. Swamil Khanna. Uh, good afternoon. Myself Swamil Khanna and I am from San Anselms, class ninth, and I am going to sing the song Adilamushkil. Tu <laughs> safar mera hai tu hi mere manzil tere bina guzara. ए दिल है मुश्किल तू मेरा खुदा तू ही दुआ में शामिल तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल मुझे आजमाती है तेरी कमी मेरी हर कमी को है तू लाजमी जुनून है मेरा बनू मैं तेरे काबिल तेरे बिना गुजारा दिल है मुश्किल थैंक यू ओके स्वामिल खन्ना बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है आइए आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी हमारे बीच में आदित्य आदित्य आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर तरंग इस कार्यक्रम को आदित्य हमारे बीच में आ रहा है मेरा नाम आदित्य सिंह तोमर है मैं मैं सेवेंथ में पढ़ता हूँ मैं अम्बाजी योगेश्वर सोसाइटी में रहता हूँ में गुना मेरा और तुझ में मुझसे गुना तेरा भीगा, भीगा सा, मुझे लगने ना लगे आ जा तुझको भी मन मेरा कहे जलने लगा सांसों से में तू भी गू तेरी या को मिला दे बेहूआ तू मैं तू तु है दे गई हर सांस में तू मुझके बुला दे इनके फासलों में तू है दे गई ओके थैंक यू आप सुन रहे हैं रेडी मोदी पॉइंट फोर एफ अभी आगे बढ़ते हुए हमारे बीच में एक और विद्यार्थी देवांग देवांग नाइन्थ क्लास का विद्यार्थी हमारे बीच में आ रहा है मैं देवांग गोपाल कक्षा नब्बी में पढ़ता हूँ मेरा गाने का नाम है चन्ना मेरिया अच्छा चलता हूँ दुआ में याद रखना मेरे जिक्र का सुबह पे स्वाद रखना सची तारों में भी मेरा तू स्वाद रखना की संगतों में मेरा तू खयाद रखना अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा सितारा तेरे नाम कर दिया चन्ना मेरे आ मेरे आ मेरे चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे आ, मेरे आ मेरे आ, उपी आ, उपी आ देवांग बहुत बहुत धन्यवाद आइए आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी हमारे बीच में राज नाइन्थ क्लास का विद्यार्थी हमारे बीच में आ रहे हैं राज आप सुन रहे हैं रेडी मोदी पॉइंट फोर पर तरंग कार्यक्रम को राज अपने बारे में बताइए मैं नाइन्थ क्लास में सेंट एंसलम स्कूल में नाइन्थ नाइन्थ क्लास में पढ़ता हूँ कहाँ रहते हैं आप मैं मेन मार्केट सदर बाजार मेन मार्केट में रहता हूँ मैं मेरे मम, मम्मी पापा के साथ में रहता हूँ बस दिल दे दिया है दिल दे दिया है जान तुम्हें देगे दगा नहीं करेगी सनम ओ दिल दे दिया है जान तुम्हें देगे दगा नहीं करेगे सनम ओ दिल दे दिया है जान तुम्हें देगा दगा नहीं ही करेगे सनम थैंक यू राजो माध्यम नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम वेरी आइए मेरा नाम है वेदांत सिंह और मैं यहाँ से मैं सेवेंथ ए में पढ़ता हूँ और मेरे स्कूल का नाम है सेंट एंसलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल अगेन <laughs> And it breaks your heart, and moved to the fit in a broke down car, and for you've no call. Now look pretty even hotel bar, and I, I, I can't stop. No, I, I, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. By the tattoo on your shoulder. The she of the the of corner from the that you फ्राम दस टू स्टोर back in. -room. Thank you. वेरिदांश ने इंग्लिश गाना सुनाया हम सभी को चलिए बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर नया सुनने को मिला है आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम पर तरंग इस कार्यक्रम को चलिए आगे बढ़ते हैं अब दसवीं के बच्चे हमारे बीच में आने वाले थोड़ा विलंब है लेकिन उसके पहले हम लोग हमारे सभी नाइन्थ और सेवंथ के बच्चे हमारे बीच में थे उन सभी को मैं कहूँगा कि हमारे बीच में आए और एक फोटो लिया जाए ग्रुप फोटो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो नाइन्टी पॉइंट फोर एफ नाइन्थ बी के तुषार हमारे बीच में है जो एक गाना गाना चाहता है मैं गाना गाना चाहता हूँ सारी की सारी दर्शनावल भैया का है सारी के सारी मेरी है तू तु, तुझको कभी ना मैं बांटू कहूँगा जो मैं तुम्हें सुनोगे क्या रहोगे ना पास तुम हमेशा हर वो लमुआ जिसमें तू हो वो मेरी जिंदगी हो हर वो लमुआ जिस तू हो वो मेरी जिंदगी हो सारी की सारी मेरी है तू तु, तुझको कभी न बाट तू थक यू ओके तुषार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबना नाइनटी पॉइंट फोर चलिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और तरंग इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं सेंट असलम के बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं आठवीं नौवीं और दसवीं के विद्यार्थी और सातवीं के कुछ विद्यार्थी अपने अपने गाने का उनर हम सभी को सुना रहे हैं तो सिंगिंग कॉम्पिटिशन तरंग में आप सुन रहे हैं उन बच्चों को और बहुत ही अच्छा लग रहा है और अभी हमारे बीच दसवीं के चलिए मैंक हमारे बीच में दसवीं का विद्यार्थी है जो आप सभी को अपनी आवाज़ के जरिए मैंग को हम सुनेंगे अभी मैंग अपने बारे में बताइए गुड uh, मॉर्निंग मैं टेंट में पढ़ता हूं इन आबरोड सिर डिस्ट्रिक्ट आई एम लिविंग इन गांधीनगर आबरोड एंड आई एम ग्रेट अपलॉज टू हैव दिस सॉन्ग एंड कैन स्टैंड ओके सर। मै दर्द दो पास बिठा के ही सो मै दर्द दो पास बिठा के ही सो जो तुझे लगता बारिश है वो मैं हूँ जोरों जो तुझे लगता बारिश है वो मैं हूँ जो रो मै दर्दों को पास बिठा के ही सो खुशियो से मिलना पुर गए तुम इतना क्यों हम से दूर गए कोई किरण एक दिन आएगी तुम तक हम को लेके जाएगी मेरा प्यार बेचा के ही सो ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आप सुन रहे अभी आपने मैंग को सुना मैंग की आवाज़ अगर अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे आइए आगे, आगे बढ़ते हैं तरंग इस कार्यक्रम में हमारे साथ रोहित रोहित हमारे बीच में है टेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं रोहित अपने बारे में थोड़ा सा बताइए मेरा नाम रोहित राजपुरोहित है आ, मैं कक्षा दसवीं में पढ़ता हूँ मैं एक छोटे गाँव से आया हूँ जो कीवली है और क्या बनना चाहते हैं या, शौक तो है गाने का और सिंगर बनना चाहता हूँ अगर मौका मिला तो गाना सुना ओ जीना जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी छू न रिया जीना जीना जीना रे उड़ागुलाल गुलाल माई तेरी छून रिया लहराई रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी झीत काहे लाई लाई लाई रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माई तेरी छून रिया लहराई जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी छू लहराई जग से हारा नहीं मैं खुद से हारा हूँ मां एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हमां मायरे मायरे रे तेरे बिन में तो अधूरा रहा मायरे मायरे मुझसे रूठी मेरी परछाई रोहित बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा संगीत आपने गुनगुनाया है आइए आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी हमारे बीच में दिव्या सोमपुरा दिव्या सोमपुरा सोमुरासिंग क्या बनना चाहते हैं आप आई एम डॉक्टर ओ ओहदम सोनियो ओ जानिया सोनिया रे ओ जानिया शाम को खिड़की से चोरी चोरी नंगे पहुँचान आएगा ओ ओहदम सोनिया रे ओ जानिया सोनिया रे ओ हम शाम को खिड़की से चोरी चोरी नंगे पाचाम आएगा हो सोनी रे हो जानी अरे हो सोनी और जानी अरे धीम धिम तारा ना धीम तारा, दिन तारा धीम धिम तारा रिम तारा रिम धिम तारा रिम तारा रो नीम के पेड़ से धीम धिम तारा रा धीम तारा रोहटी बजाएगा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 पर तरंग इस कार्यक्रम को और सेंट के बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं एक और विद्यार्थी हमारे बीच में पूर्वी अग्रवाल पूर्वी अग्रवाल हमारे बीच में आ रही हैं। पूर्वी बारे में बताइए। है सत्यमीव जाते रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके है जुनून है जुनून है तेरे इश्क का ये जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता ये बावरा सा खून है तूने ही सिखाया सच्चाईयों का मतलब तेरे पास की जाना मैंने जिंदगी का मकसद सत्य में सत्य में सत्य में वजये सच्चा है प्यार तेरा सत्य में वजह ते तेरे नूर के दस्तूर में न हो सलबे न शिकन रहे मेरी कोशिशें तो है बस यही रहे खुशबूएं गुलशन तेरी सुल्फ सुलझाने चला तेरे और पासानी चला जहा कोई सुर ना बेसुरा वो गीत मैं गाने चला है जुनून है जुनून है, तेरे इश्क इश्क का ये जुनून है, रग रग इश्क ये है है रग-रग में तेरा दौड़ता बावरा सा खून पूर्वी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो नाइन 90.4 फोर पर तरंग इस कार्यक्रम को सेंट असलम के विद्यार्थी हमारे बीच में आ रहे हैं अपने अपने गाने के माध्यम से हम सभी को सुना रहे हैं आइए आगे, आगे बढ़ते हैं चंद्रवीर सिंह हमारे बीच में आ रहे हैं चंद्रवीर सिंह आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम पर तरंग। मेरा नाम चंद्रवीर सिंह राठौड़ है मैं टेंथ सी का स्टूडेंट हूँ मैं रिक्को में रहता हूँ मैं आज गाने गाने वाला हूँ वंदे मातरम एक तेरा नाम है सा ओ एक तेरा नाम है साचा मन मेरी और पाचा बस नाम तेरा माँ ओ एक पहचान मेरी तू ही चिन्चान मेरी तू ही जहान मेरा माँ हो तुझ प्यवार ना सौ वरी जान में तुझ पे न सौ वरी जान में तेरे कुर्बान मेरी माँ वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रवीर सिंह आइए आगे बढ़ते हैं हमारे बीच में एक और विद्यार्थी आ रहे खुशी नागर खुशी नागर हमारे बीच में आ रही हैं आप सुन रहे हैं है। मेरा नाम खुशी नागर है मैं टेंद्यार्थी हूँ कौन सा गीत गाने वाले है? हम सफर गीत गाने वाली हूँ मैं ओके। क्या बनना चाहते हैं खुशिया डॉक्टर डॉक्टर बनना चाहते हॉबी मेरी सिंगिंग सुन मेरे हम सफर क्या तुझे इतनी सी फी खबर कि तेरी साँस जलती जिधर रहूँगी बस वही उम्र भर रहूँगी बस वही उम्र भर हाय इतनी हँसी मुलाकात है कभी प्यारी तेरी बातें हैं बातों में तेरी जो खो जाते रहो ना होश मैं मैं कभी बाहों में है तेरी जिंदगी है।, है नहीं था पता कि तुझे मान लूंगी खुदा कि तेरी गलियों में इस कदर आऊंगी अब हर बहर सुन मेरे हम सफर क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सास चलती जिधर रहूंगी बस वही उम्र भर रहूंगी बस वही उम्र भर हाय थैंक यू थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद खुशी नागर बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया आइए आगे, आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी संजना हमारे बीच में आ रही हैं आप सुन रहे हैं रेडियो नाइन फोर एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम को और जिस भी विद्यार्थी की आवाज़ आपको अच्छी लगी हो तो उसका नाम लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर संजना बताइए अपने बारे में जी मेरा नाम संजना मारू है मैं गाना वाली हूँ तेरे बिनने देखिए घूमर छे नखरालिये मामाने घूमर रम वाली जा सा रातें अब नहीं धड़कते दिन भी साँस नहीं लेते अब तो आ जाओ मेरे सोने बातें रह गई अधूरी मेरे लबों पे जरूरी आके सुन जाओ मेरे आ, तेरे बिन नहीं लागे जिया तेरे बिन अब तो आजा आ जा पिया तेरे बिन नहीं लागे जिया तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिंदू थैंक यू संजना बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आप सुन रहे रेडीमोथ बन नाइन्टी पॉइंट पर तरंग इस कार्यक्रम को आशा करता हूँ आप सभी विद्यार्थी हमारे आठवीं नौवीं दसवीं और कुछ सातवीं के बच्चे भी जुड़े हुए थे ये सारे विद्यार्थी जो गीत गाने में बहुत ही इंटरेस्ट रखते हैं उन बच्चों को हमने सिलेक्ट किया था और वो बच्चों को हमने अभी सुना आशा करता हूँ आप सभी को कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा विनंती करना चाहूँगा कि जिस भी बच्चे की आवाज़ आपको बहुत अच्छी लगी हो तो ज़रूर उसके लिए मैसेज कीजिएगा चौरानवे पंद्रह इस नंबर पर नाम लिख के एस कीजिएगा बहुत ही अच्छा लगेगा बच्चों को एक उमंग उत्साह मिलेगा उनको खुशी मिलेगा आपके माध्यम से मैसेज के माध्यम से तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे साथ रेखा मैडम ने शुरुआत में थोड़ी सी बातें की थी और वो बच्चों का जो रिजल्ट है वो भी उन्हीं के द्वारा निकलेगा क्योंकि वो खुद एक सिंगर है और बच्चों को जानती हैं और उन्होंने मार्किंग भी किया है तो मैं चाहूँगा कि आप अंत में समअप जो है रेखा मैडमी करेगी तो रेखा जी आपका स्वागत है फिर से एक बार मैंने पहले ही कहा था कि हमारे बच्चे बहुत टैलेंट हैं और कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छा गाया है उनके नंबर भी मैंने दिए हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा यहाँ पर आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम को और रेखा मैडम बहुत ही अच्छा गाना लिखते भी हैं गाते भी हैं तो मैं चाहूंगा कि एक एकाथ मुखड़ा वो भी हमारे सभी श्रोताओं को जरूर सुनाए अच्छा रमेश भाई आप कहते हैं तो मैं एक बच्चों के ऊपर एक सॉन्ग गा लेती हूँ बच्चे सारी जग के की आंख के तारे ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे बच्चे मन के सच्चे सारी जग की आंख के तारे ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे बच्चे मन के सच खुद रूठे खुद मन जाए फिर हम जोली बन जाए झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल वो बात करे। इनका किसी से बैर नहीं इनके लिए कोई गैर नहीं इनका भोलापन मिलता है सबको बाहि पसारे बच्चे मन की सच सारी जग के आंख तारे ये वो नन्ही फूल है जो भगवान को लगती प्यारे बच्चे मन धन्यवाद रमेश भाई धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया है तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले राउंड में यानी सेकंड राउंड में सिलेक्टेड बच्चों को हम लोग सुनेंगे तो तब तक इंतजार करिएगा और आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो